श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद नब्बे चौदह सितंबर अठारह सौ राखाल के लिए चिंता गीत के समाप्त हो जाने पर दोनों मुखर्जी भाई उठे उनके साथ श्री रामकृष्ण भी उठे परंतु भावावेश अब भी है घर के बरामदे में आकर खड़े होते समाधि मग्न हो गए बरामदे में कई बत्तियां जल रही थी बगीचे का दरवान भक्त था वह श्री रामकृष्ण को आमंत्रित करके कभी कभी भोजन कराता था दरवान श्री रामकृष्ण को बड़े पंखे से हवा करने लगा बगीचे के कर्मचारी श्री रतन ने आकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया श्री राम कृष्ण की प्राकृत अवस्था हो रही है उन लोगों से संभाषण करते हुए वे नारायण नारायण उच्चारण कर रहे हैं श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ ठाकुर मंदिर के सदर फाटक तक आए यहाँ मुखर्जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे अधर श्री राम कृष्ण को खोज रहे थे श्री राम कृष्ण सहास्य इनके मास्टर के साथ तुम लोग सदा मिलते रहना और बातचीत करना प्रिय मुखर्जी सहास्य हाँ ये अब से हमारे मास्टर बने श्री राम कृष्ण गंजेड़ी का स्वभाव है कि दूसरे गंजेड़ी को देखकर कर उसे आनंद होता है अमीरों के आने पर तो वह बोलता भी नहीं